आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हम इस कवि सम्मेलन को खास अलग अलग भाग में सुन रहे हैं और इसमें जो दिग्गज कवि है जैसे शांति तूफान आजाश शत्रु प्रहलाद पारिक दिनेश व्यास और वे बहुत सारे लोग हैं खटला राजस्थानी और राजेंद्र व्यास और ओम त्रिवेदी ओम त्रिवेदी को तो आप सुन ही रहे हैं राजेंद्र व्यास को थोड़ा सा आपने सुना स्वागत की कड़ी में लेकिन अंतिम चरण में वो बहुत ही अच्छी तरह से आपको काव्य पाठ सुनाने वाले हैं और बहुत ही अलग ढंग से उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा तो चलिए दोस्तों मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपको सीधे ले चलता हूं दूसरे चरण में आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी 90.4 फोर सुनते रहो मुस्कुराते रहो आइए दोस्तों माँ वीणा पानी की वंदना के तुरंत बाद मैं कवि सम्मेलन का आगाज करता हूं मैं मस्ती का आदमी हूँ हाश्य व्यंग का आदमी हूं मस्ती से जीता हूँ मस्ती से जीने देता हूं और शुरुआत करता हूँ मस्ती के साथ अपने शहर का एक वो व्यक्तित्व एक वो चितेरा जो मैनाल के झड़ने की तरह गुड़गड़ाता हुआ आवाज करता हुआ किलोले भरता हुआ पूरे देश की यात्रा करता और हास्य चारों तरफ बिखरा पड़ा हुआ साहब आप लोग उठाते नहीं हम लोग उठा के चलते हैं भाई शांति तूफान हमारे बीच बैठे हुए बहुत बड़े बम हास्य व्यंग्य के मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ अभी हम लोग बंबई गए राजधानी में हमारे साथ एक देश का ख्यातनाम व्यक्तित्व यात्रा कर रहा था टीटी आया टीटी ने टिकट लेने के बात करी गुरुजी राम साथ थे मैंने टिकट बताया टीटी ने कहा चलो ठीक है उस ख्यात व्यक्तित्व को कहा मैं नाम इसलिए नहीं लड़ना चाहता नहीं तो आपको पता चल जाएगा कि राहुल गांधी की बात कर रहे हैं सत्ता में रहने नहीं रहने का कितना फर्क पड़ता है दोस्तों उससे टिकट के लिए पूछा गया उसने चारों जेबों को चार बार देखी टिकट नहीं मिला फिर टीटी ने टिकट के लिए कहा उसने फिर चारों जब वो चार बार दे के नहीं मिला उसने जब चेहरा ऊपर देख करके कहा कि मैं टिकट ढूंढ रहा हूं टिकट देख के जाओ टीटी ने कहा अच्छा आप तो राहुल गांधी जी आपके पास तो टिकट होगा रहने दो कोई बात नहीं बोले नहीं आप टिकट लेके जाओ बोले नहीं आप टिकट लेके जाओ टीसी ने कहा भैया आपने टिकट लिया और आप बिना टिकट यात्रा नहीं कर सकते मुझे पूरा विश्वास है आप रहने दो बोले नहीं टिकट लेके जाओ टिकट देखो और टिकट देखना इसलिए जरूरी नहीं कि मेरे पास टिकट है कि नहीं बात समझ में आओ तो समर्थन करना जोरदार से टिकट देखना इसलिए जरूरी नहीं है कि मेरे पास टिकट है कि नहीं टिकट इसलिए देखना है अगर टिकट नहीं मिलेगा तो मुझे कैसे पता चलेगा मुझे काम उतरना यह आश्चर्य की बात है साहब इस तरह के त्योहर लेके पूरे देश में यात्रा करता है हमारी अपनी मिट्टी का लाडला इस की का लाडला जोरदार से करें भाई दीपक पानी को नमन करता हूं अपने गुरुदेव को वंदन करता हूं अखंड मंडलाकारश व्याप्तम यह न चराचर तत्पदं दर्शितम तस्में श्री गुरु बैन में परवना साहब मुकेश जी शर्मा परवाना अजमेरी जी यहाँ विराजमान हैं उनके चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ जिन्होंने मुझे कविताएं लिखना सिखाया मंच के सभी आदरणीय कवियों को प्रणाम करता हूँ बड़ी विकट स्थिति है जो सामने बैठे हुए लोग हैं उन्होंने मुझे कई बार सुना हुआ है नया क्या सुना हुँ? समझ में नहीं आ रहा चार पांच तो बेई बैठे हुए हैं एक ब्याई मंच पर भी हैं सच में गोविंद जी पारिक साहब जीपी पी साहब आदरणीय गोपाल जी पारिक साहब और इधर प्रहलाद जी पारिक साहब चार ब्याहियों ने घेर रखा है मुझे आज और आपको एक जानकारी और दे दूं मंच पर बैठे हुए हैं इधर उनमें भी तीन तीन पारीख हैं हम तीनों तीन, तीन पारीख हैं मतलब आधा मंच तो पारीखों ने सजा रखा बहुत है बहुत बढ़िया स्थिति है डॉक्टर डीएल एल काट साहब भी हुए हैं सुशील जी छोत्रिये हमारे पार्षद साहब आदरणीय चित्रकार साहब सोनी अंकल जी विराजे हुए हैं सारे के सारे परिवार के लोग हैं मैं पांच-छह पंक्तियों से शुरुआत करूं, ये आपस में कुछ बात कर रहे हैं, एक पानी का गिलास मेरे लिए भी मंगाने की व्यवस्था करें कवियों के परिचय में मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ ये चाय और पानी दोनों पीते हैं कवि हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंसान नहीं है तो दीपक बीच बीच में दूध को भी देख लेना कहीं फट नहीं जावे नहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसमें आज इन्होंने चावल ही डाल दिए <laughs> <laughs> तो बहुत बढ़िया मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और आदरणीय गुरुजी के चरणों में बैठकर कई बार हिंदी भाषा का अध्ययन करने का सलीका मंच पर बोलने का सलीका सीखा है पेला? और मैं तो तो मेरे लिए पारी तो है तो पहले कह दिया बहुमत है। हाँ। और नारीखों का वास्तव में मुझे बहुमत नजर आ रहा है आदरणीय बेरोलाल जी जोलसी साहब यहाँ विराजमान है बहुत सारे पारी विराजमान है मैं छह सात आठ पंक्तियों से शुरुआत करना चाहता हूँ कि यह वह देश है जहाँ भगीरथ गंगा लेकर आए थे और मेरे टाइम में ये सफ़ेद चदर लेके आए हैं जो बिछाने की तैयारी कर रहे हैं ये बिछ कर के कम्प्लीट हो जाए तो मैं शुरू करूँ हाँ हाँ यहाँ कौन बैठेंगे अच्छा मुख्य अतिथि अब आएंगे शायद <laughs> जिनके लिए यह तैयारी चल रही है मुझे तो यही कह के ओपनिंग कराई गई कि मुख्य अतिथि और अध्यक्ष जी सिर्फ तुझे ही सुनना चाहते हैं तुझे सुन कर जाने वाले यही कह के ओपनिंग कराई गई एक गिलास मेरे लिए ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि मैंने खाना लेट खाया था मैं सात आठ पंक्तियों से शुरुआत करूं जब तक पानी आ ही गया है और इधर से ये लोग आ रहे हैं मैं इनसे भी हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अपनी जगह विराज जाएं इस कवि सम्मेलन को थोड़ा सा व्यवस्थित जमा ओपनिंग करने वाले आदमी की जिम्मेदारी होती है कि वो सब कुछ ठीक ठाक करके और बाकी कवियों को मंच सौंपे ताकि आगे कुछ भी उनको कविता पाठ करने में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हो तो किस्मत वाला भैया जो तू फर्स्ट क्लास ओपनिंग करने के लिए आया तेरी ओपनिंग बताएगी कि कवि सम्मेलन कितना लंबा चलेगा नहीं आपने यहाँ बहुत सारे लोग क्रिकेट मैच देखने वाले होते हैं तो उनको ये पता है कि ओपनिंग कौन करता है पहले कौन करता था सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली ओपनिंग करते थे और इंडिया के सबसे अच्छे वाले बल्लेबाज कौन थे सचिन तेंदुलकर इसलिए इनको तो पता ही समझ गए ओपनिंग ओपनर बैट्समैन का नाम लेते ही बोले दीपक पारी की आज सबसे बढ़िया है <laughs> अच्छा भैया मैं बढ़ाई खुद मैं... कर लो तो मैं सात आठ पंक्तियों से शुरुआत करने की कोशिश करता हूँ कि यह वह देश है जहाँ भगीरथ गंगा लेकर आए थे सत पर चलकर हरीश चंद्र ने सत के पाठ पढ़ाए थे यह वह देश है जहाँ राम की मर्यादा ने राज किया राज ऋषि ने राजऋ का आगाज किया मानस में तुलसी ने एक जटायु का गुणगान किया था धर्म की रक्षा के पथ पर यहाँ पक्षी ने बलिदान दिया था कर्म के पथ पर चले कृष्ण तो हुआ राष्ट्र वैभवशाली एक गाय चराने वाले ने यहाँ धर्म स्थापना कर डाली यह कराने या वाले ने हाँ कर अच्छा कमजोर लेकिन कोई बात नहीं आत्मा आ तो बात बात रही है कोशिश करता हूँ लेकिन इस वीर रस का यही अंत करता हूँ और हास्य रस की शुरुआत करता हूँ ये दो मिनट की भैरव बाबा की चौकी थी जो खत्म हो चुकी है मैं अब थोड़ा सा अपना परिचय परिचय थोड़ा सा ढंग से दे दू मैं थोड़ा सा अपना परिचय परिचय ढंग से दे दूं नाम दीपक पारिक मूल निवासी भीलवाड़ा कद पाँच फुट आठ इंच पत्नी एक बच्चे दो ताज़ा प्राप्त सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वजन पिचानवे किलो सन 2017 तक 110 किलो का लक्ष्य लिया गया है परियोजना पर काम जारी है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कि मैंने वजन वजन कम करने की कोशिश नहीं की मैंने वो सारे योग किए जो बाबा रामदेव ने एकांक बंद करके बताए थे उनों, नहीं उन्होंने कहा गाजर मूली खाओ गाजर मूली खाओ खाने में गाजर मूली का प्रयोग करो मैंने छह महीने तक गाजर का हलवा बना करके खाया एक साल तक मूली के पराठे बना करके खाए लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा वीर रस के कभी बड़े खतरनाक होते हैं यहाँ तो आज तो एक भी नहीं है वीर रस के कभी बड़े खतरनाक होते हैं वो एक वीर रस का कभी कविता पढ़ रहा था बोले हिंदुस्तान शेरों का देश है मैं पीछे बैठा था जोश जोश में मैं बोल गया मैंने कहा मैं भी शेर हूँ तो उसने पंक्तियां वापस पड़ी थी हिंदुस्तान शेरों का देश है पर यहाँ कहीं कहीं जंगलों में गेंडे भी पाए जाते हैं मैंने तो अपने साले में मैं मैंने तो अपने ससुराल में साले की शादी में नागिन का डांस किया था पत्नी वही थी मैंने उससे पूछा मैंने कहा कैसा लगा इतने में ये दीपक जी व्यास आ गए और ओम जी तिवारी से कुछ बात करने लगे तो वो बात करके निपटे तो मैं अगली बात सुना हूँ हाँ निमट गए हाँ तो मैं वो ससुराल में मैंने साड़े की शादी में नागिन का डांस किया पत्नी वही थी मैंने उससे पूछा मैंने कहा कैसा लगा उसने कहाजी ये नागिन का डांस तो बहुत बार देखा पर ये अजगर अजर का डांस आज पहली बार <laughs> क्या बात है दीपक वाह देखो मेवाड़ का आदमी तो बहुत इंटेलिजेंट होता है मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले मुझे फोन किया बोले दीपक एक समस्या है मैंने पूछा क्या समस्या है उन्होंने कहा यार वो अपने भारत की हॉकी खेलने वाली टीम को जहाँ खेलने बेचते हैं वहीं से हार के आ जाती जहाँ खेलने बेचते हैं वहीं से हार के आ जाती मैंने कहा गलत तरीके से खेलोगे तो हारोगे उन्होंने पूछा कैसे मैंने कहा मोदी जी जब सबको पता है कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है तो फिर इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की क्या जरूरत है अच्छा तो समस्या हैब्राहिम बोले बोले को भी मारो मैंने कहा मैंने मार दिया बहुत पहले उन्होंने पूछा कैसे मैंने कहा दाऊद इब्राहिम ने जब अपनी बेटी की शादी की जवाब के मजे लेना जब दाऊद इब्राहिम ने अपनी बेटी की शादी की तो भारत से बड़ी बड़ी हस्तियों को जीवने के लिए बुलाया वो पता नहीं वो बाला साहब ठाकरे तक तो को न्योता भेजा पता नहीं वो आमिर खान शाहरुख खान सलमान खान सपली खान पपली खान पता नहीं क्या क्या किस किस खान को बुलाया <laughs> मुझे नहीं बुलाया <laughs> जब से ही मेरे लिए मर गया <laughs> क्या बात है दीपो बहुत वाह हाँ, मारे वन ये सुशील जी छोत्री साहब बैठे हैं इन्होंने एक बार मुझे बताया था कि यार अपने यहाँ रावण बनाते हैं उस रावण के पुतले को देख करके मुझे बहुत तकलीफ होती है मैंने कहा भाई साहब मुझे भी बहुत तकलीफ होती है उस रावण के पुतले पर मैंने जो कविता लिखी वो कविता आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ शुद्ध आशय और व्यंग की कविता है स्वागत किया मैं तो मुझे रात ने सपना मुझे रात को सपना आया कि मैं ओम जी भाई साहब के यहाँ शादी में गया जीवने के लिए और अपने यहाँ जीवने का क्या सिस्टम होता है वो तो आप जानते हो सबको बड़े में मेरी शादी में में गया को बाड़े में देते हैं हैं और फिर गेट पर खड़े हो जाते पति पत्नी मैंने रात को सपने में देखा बिल्कुल वो तो सीन जब मैं जिमने गया तो ओम जी भाई साहब और भाभी जी दोनों गेट पर खड़े हुए थे लेकिन जिम कर जब वापस निकला तो भाभी जी अकेले खड़े हुए मैंने पूछा भाई साहब कहा गए बोले वो दो आदमी बिना लिफाफा दिए चले गए जो उनके पीछे पीछे गए हमारे यहाँ नगर परिषद वाले रावण का पुतला बनाते हैं मैं वो आपको बिल्कुल वो कविता सुना रहा हूँ कि रावण ने जब खुद रावण ने अपना पुतला बनते हुए देखा होगा तो उसके दिल पर क्या गुजरी होगी कि एक दिन रावण स्वर्ग से सीधा धरती पर आया भगवान श्री राम के मंदिर गया चीखा चिल्लाया बोला प्रभु श्री राम त्राही माम, त्राही माम आपके देश में क्या चल रहा है मेरा पुतला तक ठीक से नहीं चल रहा है आप लोग दो तीन मिनट के लिए मुझे रावण समझ लेना कविता अपने आप समझ में आ जाएगी हे प्रभु श्री राम आपके देश में ये क्या चल रहा है मेरा पुतला तक ठीक से नहीं जल रहा है ये लोग भ्रष्टाचार के सारे रेकार्ड तोड़ रहे हैं ये लोग भ्रष्टाचार के सारे रेकार्ड तोड़ रहे हैं और मेरे लिए लाए हुए पटाके पार्षदों के बच्चे फोड़ रहे हैं <laughs> इन्होंने तो मेरे साथ अब तक की सबसे खोटी कर दी पैसे खाकर मेरी मूँछो की साइज छोटी कर दी पटाके निकाल कर टांगे पतली कर दी पेट में बारूद की जगह अच्छा इन्होने मेरे बेटे मेघनाथ तक को नहीं छोड़ा उसको तो इन्होने जम कर के लूटा उसको तो इन्होने जम कर के लूटा जब उसका पुतला जला तो एक भी सूतली बम नहीं फूटा <laughs> सिर्फ पटाके तड़तड़ाए सिर्फ पटाके तड़तड़ाए उसके हाथ में इन्होंने धनुष बाण तक नहीं पकड़ाए किसी भी पार्टी का आदमी हो हर आदमी पैसे लेता है और इन्हीं लोगों की वजह से मेरा छोटा भाई कुंभकर्ण टीवी का मरीज दिखाई देता है अगर बारे? मैंने ढंग की कविता सुनाई हो तो पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजा मुझे आशीर्वाद नहीं आज तो बच गई बाकी मेरी किस्मत बहुत खराब है वो मेरे मोहल्ले में चोर आ गया चोर को सब मोहल्ले वालों ने पकड़ के मारा पीटा मैंने भी जोश जोश में दो चार हाथ मार दिए और पकड़ के अपने घर के बाहर बिठाया रात को 9 बजे से 11 बजे तक पुलिस को फोन लगाया पुलिस नहीं आई मोहल्ले वाले एक एक करके सब अपने घर चले गए लास्ट में चोर और मैं दोनों ही रह गए लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई क्योंकि मेवाड़ के आदमी में हिम्मत की कोई कमी नहीं होती मैंने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटा करके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चोर को कहा घर जा उसने कहा अच्छा पुलिस को बुलाया ना मैंने मन ही मन इष्ट देव को याद किया जेब में हाथ डालना और 50 का नोट निकाल के चोर को दिया हालांकि पचास रुपए में, में मेरे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है लेकिन आपको पता है यहाँ बहुत सारे लोग मंच पर शिक्षा विभाग के बैठे हुए हैं <laughs> और लगभग सारे के सारे लोग शिक्षा विभाग के ही है आ, बोल दे, बोल दे, बोल दे। शिक्षा विभाग के ही बहुत सारे लोग मेरे को तो घटना याद आ रही है आज की घटना पर ही कवि है मैं नाम नहीं बताऊंगा वरना आप समझ लोगे लोग प्रहलाद जी पारिक साहब इनके बारे में बात कर रहे हैं <laughs> तीन कवि जूस पी रहे थे मास्टर होके जूस पी रहे हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना <laughs> और, और जूस पीने का तरीका देखना एक ही जूस की गिलास में तीन नलिया फंसा करके जूस पी रहे ऊपर <laughs> से दो भिखारी और आगे बोले मार बोले हाँ, बोले तुम दोनों को भी जूस पीना बोले हाँ तो जाओ दो नलिया और लिया हो। सब्जी मंडी वैसे भी हमारे यहाँ तो वैसे भी हमारे यहाँ तो सब्जी मंडी में सब्जी खरीदते समय किसी से रूपए दो रूपए कम करा कर ले तो आसपास वाले समझ जाते हैं मास्टर है और सब्जी वाली बतावे दस रूपए किलो और वो बतावे पांच किलो तो समझ लो हेड मास्टर है और बात के मजे लेना पूरी सब्जी मंडी में घूमकर उसी सब्जी को तीन रुपए किलो में कोई ले तो समझ लेना जिला शिक्षा अधिकारी है <laughs> बहुत अच्छा भाई दीपक <laughs> आ, एक कविता और सुना देता हूँ शिक्षा मंत्री कर दे इसका बंफर बार करे यार हाँ ये कह रहे हैं कि पूरी सब्जी मंडी में घूमकर कर पाँच सात भिंडी पांच सात टमाटर पांच सात मिर्ची के साथ अगर फोकट में सब्जी वाली को भी ले जाओ तो समझ लो ये शिक्षा मंत्री है मैं एक एक कविता और सुना देता हूँ सुन, एक जो है बाबा जी दादाजी सांप बन गए वो इसकी फरमाइश से वो जरूर जोरदार तालियों से इसकी एक प्रतिनिधि रचना चरको उन्द्रो आप मोबाइल में खूब होनी दिखी वे वो नहीं लाइव तो मैं दूसरी सुना रहा हूँ वो सुन रहा हूँ लाइव सुनेंगे उस मतलब थोड़ी समय की बातें मैं सीधा वही सुना देता हूँ फिर फिर एक कविता सुना सुशील कह रहा है बहुत कम लोगों को कहता है सौभाग्य वाला है जो सुशील ने फरमाइश करी नहीं यार हाँ, देखो सुशील जी भाई साहब बैठे हुए सारे के सारे परिवार के लोग बैठे हैं परिवार के लोगों में वैसे थोड़ा ज्यादा दबाव रहता है और परिवार के लोग बैठते हैं वहां पे ज्यादा टेंशन होती है मैं एक बार ऐसे ही परिवार के लोगों में जिमने बैठा था तो मेरे कोई भी वो सब्जी पूड़ी तो सब रख जाओ गुलाब जामुन कोई नहीं रखे मैं खुद उठ के गुलाब जामुन लेने गया इतने में पीछे से पतले उठाने वाला क्या <laughs> मेरे साथ बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है साहब जीवने का शौक तो मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए रखता ही हूँ और मेरी तो आदत है कि बाल्टी लेके इधर उधर घूम लो खुद ही पुरस्कार कर लो ताकि पता चल जाए खाने में क्या क्या आइटम है मैं तो रात को एक बार साढ़े आठ बजे पहुंचा लेट तो गड़बड़ हो गई फिर वहां भी अंधेरे में केसर मिली हुई खीर समझ के कड़ी की बाल्टी उठा ली और मैंने कहा खीर खीर खीर खीर दो चार दो चार ने नए लिए बोले भाई दिखती है एक ने भी ली एक ने दूसरे कान में खा का रही खीर तो खाटी लाग रही गई दूसरे ने कहा आया वो ही दो तीन दिन की हड़ी तक हाँ वो वो सुना देता हूँ पता नहीं है सुनेंगे नहीं सुनेंगे मैं मारा गांव को एक आदमी खेते क्यों मेवाड़ी तो आप समझ में आई रही सबे मैं लंदन में खड़ा खड़ूंगा मनी नहीं मारा गांव को एक आदमी खेते खेत देखियो लंबो अब का एक सौ 150 की स्पीड पे फलंगा तो, तो को घरे क्यों और घरे जाते ही क्यों आज तो बादशाह नहीं देखे <laughs> हमारी मानसिकता है घर वाला पूछो बाई कर रिया बोलो मोटो ऐसो मुंडा में ले बैठा-बैठा खा रिया बाबा रोबा लागी बोलो पुकाई क्या हा। पुकाई क्या जो उंदरों का पर अब एक उंदरों कोई पेट पर बाया ने बेजू जो दो चार उंदरों और मार कोई भगवान तो का सो में धूप लगा वो तो भी भूल गया का जो भूखा भूखा ही रह गया तो महीना तक है उनको <laughs> मारी मासा, मासा जी को लाल <laughs> से मारी जी एक घंटा तक मेहनत करे लाभ से ये सारा सीन चल रहा था ये सारा सीन चल रहा था कि वो जो लड़का दौड़ करके आया वो जो भाग रहे हो वन लगी भूख भूख लगी जो वहां का हाथों दो रोटी रे एक कटोरी सब्जी लेर खाबा बैठ गयो जोगों खावा मुंडा में हो रिया छाला और, और सब्जी में मिर्चिया डलगी डबल अब बस इत बात का आनंद लेना जो गुआ मुंडा में हो रहा छाला और, और सब्जी में मिर्चिया डलगी डबल जो एक वो जो को तोड़ मुंडा में, में मेली और मुंडा में बड़लाट फूटगी ना में तीतने बोलबला और थोड़ी न ऊंचा और फाकी हूँ और लुगैया दौड़ दौड़ रही का डील में बा <laughs> पाया का में आ गया। अब मुंडो रहे जो यूं तो फिर गाटा-गाटा पकड़ा रीस घनी जोर किया आंसू तो तो जो आ गया आंसू आता ही थे बाबा आ जोर बोली आप रो मत आप रो मत वो बचान गई हो आप रो मत, आपका पांच गीत गुआन मत। <laughs> तो जोर करन क्यों, तो मारो मुंडो तो फेर दादी बा फेर बाबा घाटी घाटी रोबा लागे जी तो कहते क्या जो चरको खा गया <laughs> एक बार एक बार मुझे दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजा करके आशीर्वाद दे। एक कविता जो मैं देश के हर मंच पर सुनाता हूँ कुछ भी नहीं लिखा वर्तमान में मोबाइल जो है ये बड़ा खतरनाक आइटम है और ये जब महानगरों में बच्चों के हाथ में आ जाता है तो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है मैं आपको एक बीड़ी पी जितनी देर की कविता और सुना देता हूँ वो तो, कविता कि एक 16 साल की कन्या के हाथ में मोबाइल आया उसका परिणाम कुछ यू सामने निकल कर के आया कि मोहल्ले के लड़कों में बहस खड़ी हो गई आजकल कल टूना जी की मुन्नी बड़ी हो गई आंखों पर चश्मा चलाने को गाड़ी एकदम नया स्टाइल ऊपर से घर वालों ने हाथ में दे दिया मोबाइल अब न किसी से कुछ मांगती है न लाने को कहती है आधी आधी रात तक मंत्री जी की तरह फोन पर ही बिजी रहती है सबको लगता है की मुन्नी को मोबाइल संभाल रहा है और अगली पंक्ति आप तक पहुँच जाए तो मुझे तालियां बजा करके आशीर्वाद देना सबको लगता है कि मुन्नी को मोबाइल संभाल रहा है और सामान और पहनने के कपड़े पर्स में जिधर जाए उधर दस बीस दोस्तों का संग मंदिर चली जाए तो पंडे का ध्यान भंग सुबह सुबह फोन पर पिंटू दोपहर में चिंटू शाम को लकी रात में रोशन मोबाइल हाथ में आते ही प्रमोशन प्रमोशन जैसे-जैसे मोबाइल मोबाइल का का असर चढ़ा मुन्नी मुन्नी जनसंपर्क और और बढ़ा एक दिन मुन्नी ने सारे बंधन ढीले कर लिए की मदद से खुद के हाथ खुद ही पीले कर लिए इसलिए कहना चाहता हूँ कलियोगी माँ बाप से बचाना चाहते हो देश को आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं हो जैसे महापाप से तो अपने भविष्य के अक्षर अपने हाथों काले मत करो बच्चों को संस्कार दो कम उम्र में मोबाइल के हवाले मत करो कम उम्र में मोबाइल के हवाले मत करो और अंतिम छह पंक्तियां करके अपना स्थान लेना चाहता हूं कि वृद्धा आश्रम में बैठे हो जब दोनों ही नाना नानी तब बच्चों को कौन सुनाए मर्यादा की राम कहानी कुछ परंपराएं अच्छी थी मौसम सिंदूरी था हमने वो सब मिटा दिया जो बहुत जरूरी था तब कहता हूँ काश हम रूड़ीवादी होते और मेरी अंतिम पंक्ति कहीं आपको दिल को छू जाए तो मुझे भरपूर तालियों के साथ विदा करना तब कहता हूं काश हम रूड़ीवादी होते बच्चे नहीं बिगड़ते घर घर में जो दादा दादी होते बच्चे नहीं बिगड़ते घर घर में जो दादा दादी होते बहुत बहुत धन्यवाद ये थे भाई दीपक पारिक मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार जोरदार से उसका स्वागत करें रसू मरिया तक चरका तक आ आ गयो गयो चरका ये हमारे आश्य व्यंगी की कवि की विडंबना होती साहब अंदर कितनी भी पीड़ा लिए हो लेकिन श्रोताओं के चेहरे पे मुस्कान बिखेरने का पूरा दायित्व निभाता है बहुत बेहतरीन कविता पाठ करके भाई दीपक पारिक गए